पवन सुत हनुमान कीज भूलो भाई सब संतन की बार दो सौ अठहत्तर काम दिभे गिरी राम प्रसाद अवलोकत अपहरत विषादा सर सरितावन भूमि विभागा जनय मगत आनंद अनुरागागा सब सफल सफुला बोलत खग मृग अलियन बूला ते अवसर बन अभी उछाऊ त्रविध समीर सुखद सबकाऊ जाइन भरण मनोहर ताई जन्मि कर दि जनक पहुनाई सब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई देख देख सर बरे अनुरागे जहां तहाँ पूर्जन उतरन लगे दल फल मूल कंद मूल कंद विदिना आवन सुंदर सुधा समाना सुंदर सुधा समाना सादर सब कहूँ राम गुरु पठये भरी भरी भार पितर सुर यतिथ गुरु लगे करण फलहारिया फलहार श्यावर चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुल सब संतन की जय तो जनक को आए दूसरा दिन हो गया और पहले दिन तो किसी ने अन्न जल कुछ नहीं दूसरे दिन मिठाई पैर बीत गए तो भगवान श्री राम जी के कहने पर और विश्वामित्र जी के भी कहने पर सब लोग स्नान करने गए बंदाकनी में और वहां से जब तक वो लो लोग लौट करके आए सतरपन में पास करने वाले जो फूल पिल्ले हैं उन सब ने कंदमूल फल ये सब एकत्र किए और उनको सब साफ करके स्वच्छ करके काट छाट करके दोनों वगैरह में भड़भरा करके खाने के लिए सब लोग के लिए तैयार किए अब प्रश्न ये आया की आपसे यहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए इतने लोगों के लिए फल फूल इतना कहाँ से आवे कहा से इतने कंदमूल फल आवे तब तो उसको बताते हैं कि क्या हुआ एक काम के गिरि राम भगवान श्री राम जी के प्रसाद से उनकी कृपा से सब वो पर्वत जो है वो कामतगिरी हो गया अब आजकल भी उसका नाम कामतगिरी है पर्वत का नाम कामतगिरी क्यों हो गया क्योंकि जब ये सब लोग वहां एकत्र हुए तो लोगों को खाने के लिए बहुत आवश्यकता पड़ी तो सब वो वो पर्वत जो है वो वहां पर वृक्ष लताए वगैरह सब बहुत थी और उनमें सब में खाने की सामग्री खूब पैदा होने लगी अवलोकत अवहरत विषादा और वो सब इतने हरे भरे फल फूलों से लदे हुए कि उनको देखते हुए ही सब दूर हो जाए ऐसा वो पर्वत इसमें रामचरितमानस में बाल में कुछ तुलसीदास जी ने जब मानसरोवर का वर्णन किया है तो कुछ प्रतीकों का वर्णन कर दिया है की तो प्रतीक क्या क्या है मैंने कहाँ पर कौन चीज का वर्णन करते हैं तो आध्यात्मिक उसके पीछे भाव क्या है तो ये तो वैसे प्रसंग चल रहा है स्पष्ट है यहाँ पर ये चित्रकूट है भगवान श्री राम जी वास कर रहे हैं ये मानव परमार्थ का क्षेत्र है पर परमात्मा में ही ये सब लोग पहुंच गए हैं वो स्थल है और ये पर्वत जो है ये है शास्त्र है ये जगह जगह आगे पीछे जहाँ वर्णन किया है तो ये सब विशाल पर्वत है वो हो जैसे पर्वत विशाल हों तैसे ही अपने आध्यात्मिक साहित्य भी पर्वत के समान विशाल है बहुत बड़ा साहित्य है सारे जीवन पढ़ते रहे तो भी उसका कोई अंत ना हो इतना विशाल साहित्य हो पर्वत के समान और जैसे पर्वत में मणि मिलती है इसी प्रकार से इन शास्त्रों में ये ज्ञान और भक्ति की मणिया है सब। ये सब उसमें छिपी हुई है वो अब ये कामदे जो है ये भी समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला हुआ तो ये भी इसके कि माने अगर हम शास्त्रों का अनुशीलन करें उनका अध्ययन करें तो फिर हमको वो जीवन का रास्ता प्राप्त होगा जिसमें कि हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है लौकिक भी पारलौकिक भी लौकिक कामना के माने ये है कि जो भौतिक सुख चाहते हैं वो यशकीर्त स्वर्ग ये सब भी शास्त्र में धर्म का निरूपण किया गया उसका पालन करने से वो भी सब प्राप्त हो जाता है और परमार्थ का भी वर्णन है ज्ञान क्या है क्या है परमात्मा क्या है उसका भी ज्ञान हो गया तो मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है इसलिए कहते हैं कि शास्त्र जो है वो समस्त कामनाओं को देने वाले हैं पूर्ण करने वाले हैं वो तो आध्यात्मिक बात हुई थी कि आप चल रहा है सब लोग आकर ठहरे हुए हैं तो अब ये सब लोग हैं अभी तक कल दुखी थे हाथ दोपहर तक दुखी थे स्नान स्नान किया तो अब वहाँ के चित्रकूट का प्रभाव और कामतगिर का प्रभाव और रामबन जहाँ पर की भगवान बास कर रहे हैं वो सब बन है वो जितना छेद है उसका प्रभाव अब इन सब लोगों के ऊपर पड़ता है उसका अब वो वर्णन करते हैं बताते हैं देखो कि सब लोगों के साथ दुख दूर होने लगे धीरे धीरे करके सारे दुख समित होने लगे चित्त उनका सबका शांत होने लगा आगे देखेंगे कि, कि सब बड़े प्रसन्नता के साथ वहाँ बास कर रहे हैं सुख पूर्वक वहाँ बास कर रहे हैं। ये आगे वर्णन आता है की माने ये है की संसार में कोई व्यक्ति संसारी जीवन या जीने वाले विषयी लोग हैं उनके तो सामने नाना प्रकार की विपत्तियाँ हैं क्लेश हैं, दुख है चिंता इत्यादि है, हैं। उनके मन में राग द्वेष होता है और राग द्वेष होने के कारण ही झगड़ा के होता है और अशांति तमाम होती रहती है ये संसारी होने का लक्षण है लेकिन जहाँ परमार्थ में आ गए परमात्मा भाव में आ गए राग द्वेश समाप्त हो गए कामनाएं समाप्त हो गयी आसक्तियां समाप्त हो गयी और साम भाव आ गया सब जो है कही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और परमात्मा के कहीं कुछ नहीं है बुद्धि में इसी बात की प्रधानता आ गई साम्य भाव आ गया तो उस स्थिति का वर्णन करते हैं अभी कर यहाँ पर धीरे धीरे करके ये है जिसका सबका विषाद्रमित होता जाता है तो अवलोक अपहर विषादा कामदगिर को देखने मात्र से वो इतना सुंदर है आकर्षक है पवित्र है तो उसको देखने से विषाद दूर हो जाता है और सर सरिता वन और उसमें से बहती हुई नदिया है सरोवर है पर वन है भूमि विभाग ये सब जन उमग से आनंद अनुरागा ये सर्वत्र दिखाई देता है की चारों तरफ आनंद और प्रेम ही उमग रहा है जब आनंद की और प्रेम का वर्णन करते हैं तो उसके माने परमात्मा पहुंच गए हैं उसी का प्रभाव ही दिखाई देता है आनंद स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही है उसी क्षेत्र में सब बात कर रहे हैं इसलिए जो है वहाँ पर आनंद आनंद है चारों तरफ ये सब चाहे पृथ्वी हो, हो चाहे वन हो चाहे सरिता हो ये सब के सर्व सब आनंद प्रदान करने वाले है अब ये सर सरिता ये भी प्रतीक है वैसे इनको भी पहले उनका वर्णन कर चुके हैं प्राकर्थ, प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब प्रतीक की तरह से प्रयोग की जाती हैं तो इसमें सर जैसे मानसरोवर है उसमें भगवान से तो जल जो है ब्रह्म का जल उसमें भरा हुआ है तो उसका प्रतीक है नदी जो है वो उसमें नदियां जो बहती है वो मानो गंगा जी की तरह से भक्ति की धारा उसमें बह रही है उसमें आकर के सरयू नदी आकर के मिलती है तो वो जैसे प्रतीक उसमें है तो ये नदियां ये सब जितनी है ज्ञान और भक्ति त्याग की नदियां हैं ये सब वहां बह रही हैं। उसी में सबके सभी लोग बात कर रहे हैं और सब में आनंद ही आनंद उमग रहा है माने परमात्मा में पहुंच करके फिर कहीं शिकायत कोई नहीं क्लेश कोई नहीं परेशानी दुख कोई नहीं साफ आनंद ही आनंद भीतर से उम्रा उसी हो रही है जिसके हृदय में जब परमार्थ में जो पहुंच गया जिसको की साक्षी की आत्मा की परमात्मा की अनुभूति हो रही है वो तो आनंद का भी अनुभव करेगा पर जब भीतर से आनंद उमड़ रहा होगा व्यक्ति को तो जब वो दूसरे लोगों से व्यवहार करेगा तो वो प्रेम का ही व्यवहार होगा वो तो प्रेमहीनता जब व्यक्ति में होती है कर्कशता इत्यादि आती है तो वो तो तब आती है जब भीतर प्रेम नहीं है भीतर ही आनंद नहीं है तो ऊपर से भी जब हो प्रेम प्रकट नहीं हो पाता इस प्रकार लेकिन यदि भीतर आनंद भरा हुआ है आत्मानंद आत्मा परमानंद आ रहा है अनुभव कर रहा है व्यक्ति तो फिर उसके मन में बुद्धि में वाणी में उनमें सब में लगभग प्रेम और सौंदर्य माने आचरण का सौंदर्य वो भी सब आनंद का ही रूप है आनंद का ही रूप प्रेम है आनंद का ही रूप ये व्यवहार में जो व्यक्ति का सौंदर्य है वो भी उसी परमात्मा के आनंद का ही रूप है माने जिनकी की वाणी में मधुरता है जिनके की मन में प्रेम है उसको समझो कि परमात्मा उनके हृदय में आया कुछ न कुछ प्रकट जरूर हुआ है जिनके की व्यवहार में सरस्ता है मधुरता है सौहार्द है दया है क्षमा है सहानुभूति है इस प्रकार के भाव आ गए मानो उसके हृदय में परमात्मा आ ही गया है वही प्रकट हो रहा है वही बोल रहा है साब ये सब परमार्थ के लक्षण बता रहे है गोस्वामी जी की देखो वहाँ आनंद उम रहा है और अनुराग प्रेम भी उमग रहा है उमगने के माने भीतर भरा हुआ है वही से निकलना है जैसे उमकना के माने भीतर भरा हुआ निकलता हो ये आनंद कोई बाहर से आने वाला विषयों से आने वाला आनंद नहीं है ये सब जैसे भीतर से ही उमक रहा हो तो कहते हैं बेल बिटप सब सकल सफल सकूला बिटप प्रक्ष है और बेले और वृक्ष इन सब में खूब फल लगे है खूब फूल लगे है फल फूल से भरी हुई सभी है और फूल खगमर्ग अनुकूला और उसमें पशु पक्षी जो है सब वो बोल रहे हैं और अनुकूल बोल रहे हैं मान प्रिय है, उनके शब्द हैं बड़ी प्रीता के साथ मधुरता के साथ में पक्षी भी बोल रहे हैं और पशु भी बोलते है जहाँ जहाँ और ते अवसरपन अधिक हो छा हो अपन का वर्णन करते हैं वर्णन का का करते हैं कामतगिरी तो जो है वो, वो उसका भी वर्णन कर दिया उसके बाद में वहाँ की भूमि नदियों का सरोवरों का वृक्षों का वर्णन कर दिया अब रामपन का वर्णन करते है जहाँ भगवान बास करते हैं वो सत्रपन है तो कहते हैं ये अवसरपन अधिक उछाऊ अधिक उछाव को मैंने कामत तो सुंदर आनंद में है ही है लेकिन जहाँ भगवान बात कर रहे हैं वो तो बड़ा ही आनंद का उछाव समय है वहां भगवान के पास रह करके कोई दुखी कैसे रह सकता है कहते ही अवसरपन अधिक उछाऊ उछाव आनंद का सूचक है कहते आनंद से सब सब है और त्रिविद समीर सुखद सबकाहू और तीन प्रकार की समीर वायु बह रही त्रिविद वायु सुखद सबको सब सुख देने वाली है तीन प्रकार की वायु बने शीतल मंद और सुगंध ये तीन प्रकार के लक्षण वायु के हैं वो सब तीनों प्रकार की वायु का प्रभाव वहाँ पर हो रहा है जब तीन प्रकार की वायु का वर्णन करते हैं तो प्रतीक के रूप में ये हो गया कि अब हाँ वहाँ सब के सब जो है दैहिक दैविक भौतिकता किसी प्रकार की नहीं है और उनसे मुक्त होकर के सब उस समय आनंद का अनुभव कर रहे हैं सबके सब, सब आनंदित है जाहर ताई मनोहरता में सुंदरता उस मन की भी भगवान राम का जो बन है उस मन की सुंदरता का क्या वर्णन करें कैसे सुंदर है जब ये तो स्वामी कहते हैं कि जाय पर मनोहरता वर्णन नहीं करने बनता तो ये सूचक करते हैं कि हमारे उपनिषद भी शास्त्र भी कहते हैं कि उस परमात्मा का वर्णन नहीं किया सकता अनिर्वचनीय है परमात्मा परमात्मा का आनंद भी अनिर्वचनीय है उसकी अनुभूति भी अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय न उसे बोल नहीं सकते बता नहीं सकते तो जब गो स्वामी जी के मैंने अपने बोलने का तरीका उनका ये है कि जब वो कहेंगे उसका वर्णन नहीं करते बनता तो लोगों को जान जाना चाहिए कोई लौकिक वर्णन नहीं कर रहे हैं ये परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं इसलिए कहते हैं कि वर्णन नहीं करते बनता तो जाय वर्ण मनोहर ताई और जन्म ही करस्य जनक पहुनाई अब ऐसा करते है कि सब की पृथ्वी ये सबके सर सुन्दर बन गयी और सबके सर सब फल फूल इतने सब हो गए मानव पृथ्वी जो है वो महाराज जनक की पहुनाई कर रही है मैने पाहुने मैंने आतिथ्य लोग जो आते हैं उनको पाहुन कहते हैं तो अतिथ्य जब आता है तो आतिथ्य सत्कार किया जाता है तब यहाँ आतिथ्य सत्कार जनक जी और इतने सब लोग वहाँ जनकपुर के आए हुए हैं उनका आतिथ्य सत्कार कौन करे तो कहते हैं पृथ्वी जो है वही आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं अब पृथ्वी का संबंध किस प्रकार से जोड़ा गया है अभी देखो ये पृथ्वी जो है सीता जी की माँ है ना? इसी से पृथ्वी से सीताजी की उत्पत्ति हुई और जनक जी जो है वो हो जनक उनके पिता हैं सीता जी के पिता जनक जी हुए तो so प्रथमी जो है उनकी जो है वो हो राजा जो है वो हो उसकी दो पत्निया होती हैं एक चल संपत्ति एक अचल अच्छा संपत्ति तो अचल अच्छा संपत्ति जो है वो पृथ्वी है वो भी स्वामी उसका है चल संपत्ति है उसका भी राजा स्वामी है राजा के बोल स्वामी ऐसी परमात्मा सबका राजा है देवादी देव है महेश्वर है तो वो परमात्मा तो सारी सृष्टि जितनी है वो भी दो प्रकार की सरवस दो प्रकार की है उन दोनों का वो स्वामी है उसी ईश्वर का प्रतिनिधि राजा भी है राजा के भी दो इस प्रकार के स्वामित्व तो उसके अधिकार में है तो आप भूमि जो है वो महाराज दशरथ गुरु जनक जी की पवनाई कर रही है इस प्रकार जनु मही करत जनक पवनाई तो उसने मानव पृथ्वी ने ही इतने वृक्ष जैसे कोई किसी को अतिथि के सामने आकर के उसका स्वागत करने के लिए थाल में भर करके भोजन सामग्री इत्यादि लेकर के उसके सामने आवे मानव पृथ्वी स्वयं ही जनक जी की पौनाई करने के लिए इतने वृक्ष इतनी लताएं इतने फल फूल इतना जल वो सब लेकर के पृथ्वी सारम के महाराज जनक के सामने उपस्थित हो गई हो ऐसा प्रतीत होता है तो कहते हैं तब सब लोग नहाये नहाई तब तक अब ये सम्पर्णन कर दिया ये सब तैयारी कहाँ से सब भोजन आया कहा से फल फूल आये पनवासी लोगों ने कैसे इकट्ठे किए इसका वर्णन कर दिया और ये पहले बताया था कि ये सब लोग जनकपुर इत्यादि के सब लोग जाकर के ढाई पैर के बाद राम में स्नान करने गए थे तो स्नान कर कर के आने लगे तब सब लोग नहाये नहाई और राम जनक मुनि आये सुपाई ये सब नहा करके सब लोग आ गए जब आ गए तब उन्होंने ये सब लोग आये हुए लोगो ने भगवान राम की जनक जी की और मुनि के माने वशिष्ठ और विश्वामित्राज मुनियों की इनका इनकी आज्ञा पा करके देख देख तरीवर अनुरागे और जहाँ तहाँ पूर्व उतरने लागे तब इन लोगों ने मानो ये सबसे कहा भगवान श्री राम जी ने कहा तो उनके कहने से फिर जनक जी ने भी कहा मुनियों ने भी कहा कि देखो आप सब तुम लोग आए हुए हो तो आप अप अपने अपने ठहरने की व्यवस्था कहीं न कहीं कर लो यहाँ पर मानो तो कल से ये आये हुए सब लोग थे अभी तक ये अपने-अपने सवार पर या जहाँ कहीं जो कुछ सामान जहां तहा रखे हुए थे और कहीं इन्होंने ठहरने की अभी तक व्यवस्था नहीं की थी लेकिन अब ये करने लगे अब क्या करते हैं ये कि देख देख देख तर अनुरागे अब वो देखते हैं ठहरने के लिए तो वृक्ष देखते हैं और वृक्षों के नीचे ठहरने की व्यवस्था करते हैं और वृक्ष देखते हैं तो है बड़े छायादार वृक्ष है घने वृक्ष छायादार बड़े जो वो सुंदर है गर्मी के दिन है गर्मी के दिनों में छाया चाहिए और वृक्षों की शीतल छाया के नीचे तनों के पास सब लोग जमीन साफ कर कर करके वहां पर अपने बैठने के लिए और रहने की व्यवस्था करने लगे। जिसको जो वृक्ष अच्छा लगा तमाम वृक्ष जगह जगह वृक्ष हर वृक्ष के नीचे चाहे यहाँ ठहर साफ करो वृक्ष और उसी के नीचे बात करो इसलिए कहते हैं कि देख देख, देख तरगर अनुरागे और जहा तहाजन उतरन लागे ये पुरजन के माने हैं जनकपुरवासी जितने सब लोग आए थे वे सब लोग वहा ठहरने का इंतजाम बस अब जब वहाँ ठहरने लगे तो वहाँ सबके ये फल फूल वहाँ पहुँचने लगे खाने की सामग्री उनके पास सबके पास पहुँचने लगे और तल फल मूल कंद कन्द नाना पामन सुंदर सुधा समाना सादर सब कहा राम गुरु पठे हरी भरी भार कहते भगवान श्री राम जी के गुरु माने वशिष्ठ जी ने अथवा विश्वामित्र जी ने किसी कुमार लो यहाँ पर इनके इन लोगों ने सबके खाने की व्यवस्था की और जितने वहाँ पर कोल भी लिखरादि वनवासी थे उन सबसे कहा ये सब सामग्री उनके पास पहुँचाओ उनके पास पहुँचाओ वो सभी इतने लोग आए, वहाँ वहाँ खड़े हुए हैं जहां जहाँ ठहरे हुए है उन उनके पास इतना इतना ही सब को, जो जितना खाने के लिए मांगे उससे पूछ पूछ करके उतना उतना दो पानी भी पहुँचाओ ये भी दोनों तो में भर भर करके सब उनको दो ऐसे सब कहा तो दल फल मूल ये सब के सब उनको दिए कंध विधि नाना नाना प्रकार के यही सब वस्तु है माना अन्न नहीं है लताओं से, से और उम की खोद करके जो निकालने वाली जितनी नीचे पैदा होने वाली वस्तुएं हैं वे सभी उन्होंने लाइन निकाली और जैसा कि पहले बताया था इन सबने उनको धोध हा करके शुद्ध किया हुआ था तब तो पावन वो खाद्य सामग्री पवित्र भी है और सुंदर भी सुंदर के मैंने उनको ऐसे दोनों इत्यादि में बना करके संभाल करके रखा हुआ है की देखने में भी रुचि लगे उनमें हुँ? ऐसे नहीं गंदे संदे तरीके से उनको रखा हुआ सुने खूब सुंदरता के साथ उनको सजा करके और सुधार समाना और वह है सपड़े मधुर सपके के सब खाने के लिए स्वादिष्ट तो हैं है अब तो भोजन में देखो ये मानव गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे भोजन में तीन गुणों ध्यान रखने चाहिए एक तो वो स्वादिष्ट भोजन भी मधुर होना चाहिए और दूसरा भोजन जो है सुंदर भी होना चाहिए सुंदरता के साथ में और तीसरी बात पवित्र होना चाहिए पवित्रता सबसे पहले पावन तब सुंदर और सुधा समाना तो है ही करता आदमी अब जैसे आधुनिक युग में पवित्रता की तरफ ध्यान न देकर के सुंदरता की तरफ स्वाद की तरफ तो बहुत ध्यान है लेकिन पवित्रता की तरफ ध्यान नहीं है लेकिन ये कहते हैं पवित्रता की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए पवित्रता दोनों प्रकार से आवश्यक है एक तो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है और मन को शुद्ध रखने के लिए भी पवित्रता आवश्यक है शुद्ध ध्यान खाएंगे तो मन भी शुद्ध रहता है अशुद्ध अन्न खाते हैं अपवित्र अन्न खाते हैं तो मन भी अशुद्ध बनता है जब जो लोग इस बात को नहीं जानते कि इसे अन्न का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ रहा है हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ रहा है तो वे कहेंगे क्या पवित्र बेपवित्र है साफ तो है तो साफ एक बात है अपवित्र होना दूसरी बात सफाई बात दूसरी है इसलिए ये कहते है की सब पवित्रता शुद्धता के, के साथ में ये सब भोजन तैयार करके उनको सबको पहुंचाए सात सब गुरु राम अब तीसरी बात अब जब उनको सबको दिया जा रहा है तो आदर पूर्वक दे रहे हैं देखो अब पड़ोस में खाने में देने में भी लोगों को ऐसे नहीं लिफ, लिफ। माने दुटकार करके उनको देना जो है पर खाने में रुच नहीं रह जा जाती खाने वाले हा? उसको देते समय भी आदर पूर्वक दे चाहे जिसको दे भिखारी को भी दे किसी को भी दे अन्न आदर पूर्वक देना चाहिए जब वो लेगा तब वो उसके गले उतरेगा तब उसको खाएगा तो ये कहते हैं की सागर सब कहूँ गुरु पठे भरी भरी भार भरी भर भार बने खूब बोझ बोझ के मैंने काफी पर्याप्त मात्रा में तो को कोई न रहे इसने खुब सामग्री सबके सब बड़े आदर पूर्वक उनको भिजवाई और अब वो खाने लगते हैं अब जब खाते हैं तो कैसे खाते हैं अब देखो ये सबके सब, सब साथ में अपनी व्यवहारिक शिक्षा भी है ये सब सीखने की बातें हैं कि अपने अभी इसके साथ साथ परमार्थ तो चलते चलता है साथ साथ जो वो धर्म की शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा भी चलती है तो खाया कैसे जाता है वो बताते देखो खाने वाले कैसे खाते है की पूजी पितर सुर अतिथ गुरु लगे करण फलाहार अब सब आए लोग थे फलाहार करने लगे मिल गए उनको फल खाने लगे तो ऐसा नहीं कि जैसे हाथ में आया नहीं कि टूट पड़े तो रात में धरने लगे ऐसा नहीं होता है आ? उसके पहले क्या करते हैं पूज पितर उसने पितरों के लिए निकालो उनका स्मरण करो उनको निकाल करके कुछ करो सुर देवताओं के लिए उनका देवताओं का भोग लगाओ उनको भी उसका भाग प्राप्त होना चाहिए उसमें से और फिर अतिथि अतिथि तीसरी बात जो है अतिथि है अतिथि के लिए अपने जो कुछ हम खा रहे हैं उसमें से कुछ भाग अतिथि के लिए निकालो उसको भी देने की आदत प्रा दो और फिर गुरु गुरु को भी अब वहाँ पर लोग गुरु के बने पड़े लोग है या गुरु लोग हैं तो उन लोगों को भी पहले दो अब जैसे खाने को किसी मिला तो पहले वहाँ पर जिनको मिला तो पहले उनके जो गुरु लोग हैं चाहे उनकी तरफ से जनक जनकपुर वासी तरफ से हो तो सतानंद जी वगैरह है तो और उनके पास जाकर के पहले उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा आप इसमें से ले लिया तो आप मन लो कहें भी कि कह हमारा तो अलग आ रहा है मुझे अलग से प्राप्त हो गया कि नहीं नहीं हमारे में से थोड़ा जितना आप उसमें से थोड़ा निकाल करके उनको भी देते ये कथा इस प्रकार के गुरु के नाम से निकालो अतिथि के लिए गया अतिथि के लिए निकाल करके रखो अतिथि हो या न हो तो भी अतिथ के नाम से निकाल के रखना चाहिए अतिथि को देने याद रखना चाहिए अभ्यास करना चाहिए कि हमारा जो कुछ खाते हैं वो अतिथि के लिए भी है हम देखते हैं उसमें बाउंड्रिंग से हिमालय में जब पढ़ते हैं हिमगिर बिहार में तो तपोवन महाराज जो है वो उसमें से जो अन्य क्षेत्र है वहां से लेकर के रोटी दान लेकर के आते हैं और गंगा जी किनारे बैठ करके खाते हैं तो उसमें से खाने में से अतिथि को भी निकालते हैं <खेगा> उनको भोग भोग लगाते हैं वो तो अलग बात लेकिन अतिथ को निकालते हैं लेकिन वहाँ अतिथि कौन है किसको देते हैं अतिथि के नाम पर गंगा जी की मछलियाँ हैं उनको थोड़ा देते हैं वहाँ पर कबूए हैं पक्षी हैं तो उनके नाम से थोड़ा निकालते हैं वहाँ कुत्ता जो अगर आ जाए तो थोड़ा सा उसके नाम से निकालते हैं सबको देकर के ये सब उनके अतिथो समय है में रहने वालों की अतिथि उनको कुछ न कुछ दे करके तब खाओ मैंने खाने की प्रथा ये है की खाने के पहले दूसरे को गुल दो भाग उसमें से पितरों का भी भाग सबके लिए पितर दो प्रकार के एक पितर जो वो जो चले गए स्वर्ग गए उनके नाम से निकालो दो में पित्रा उसमें यज्ञ करो तो और नहीं तो जीवित हैं तो पहले जब खाने बैठे तो पहले अपने माता पिता बाबा दादा जो है पहले उनको खिलाओ रखा ये देखो अपनी संस्कृति का रूप वर्णन तुलसी राशि जो करते हैं तो सब अगर रामचरित मानस न हो तो ये सब की भारतीय संस्कृति की पता लगे। ये सब बातें तो गीता में भी नहीं लिखी देखी कितना विस्तार की भोग लगाओ कैसे कैसे खाओ और अन्य कैसा कैसा करके वहाँ जो कुछ है बहु संक्षेप में सूत्र रूप में यहाँ आईनंद तुलसीदास ने कितना विस्तार करके साफ़ साथ बता दिया इस प्रकार से भोजन होना चाहिए और ऐसे खाना चाहिए अब इसके बाद देखिये फिर क्या होता है यही विधि बासर बीते चार राम निर कि नर नारी सुखारीचि मन माही बिन्षी राम फिरब फल ना सीता राम संग बन बासु कोटियमरपुर सरिष्पासु खन राम बय घर भाव राम दाहिन बाम होइ जब सबहि राम समीप बसीयन तबी मंदाकि मज्जन स्यंकालाम दर समुत मंगलमाला अटन रामगिरि बनतापल असनयमी सम कंद मूल बल सुख समेत समय साता तल सम हो ही न है जाता यही सुख जो लोग सब कहा ही कहास भाग सहज सुभा सम अनुरागिया राम राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब कहते यही विधि बासर बीते चारी अब ये तो जनक जी के आये हुए दूसरा दिन है कहते हैं इस प्रकार से चार दिन अब चार दिन बीते की याद करिए जब जनक जी के आने के आए थे सूचना दी थी और सभा चल रही थी तो उसने सभा उठ गई सभा आगे की चर्चा नहीं चली और जनक जी के आने के लोग प्रतीक्षा करने लगे तो उसी समय जब सभा उठ गई तो लोगों ने मन में इस बात की प्रसन्नता आई कि चलो अच्छा हुआ जनक जी आ गए अब चार दिन रहने को और मिलेगा तो वही बात हुई जब जनक जी आ गए तो चार दिन हो रहे अब आए तो आते तुरंत बात चीज प्रारंभ हो जाए और जनक जी कहे मैं इसलिए आया हूँ कि जल्दी जल्दी डिसाइड होना चाहिए कि कहा क्या होना है और मुझे आज ही शाम को तुरंत वापस जाना है इसलिए सब बैठ जाओ सभा में इस प्रकार नहीं करते आते हैं इतमान से वहां बैठते हैं अपने जो आंतरिक भावनात्मक स्थिति है उसको ठीक होने देते हैं मैंने आना व्याकुलता दुख आदि उनको सबको शमित होने देते हैं धीरे दे धीरे सब शांत होते हैं चार दिन ठहरते हैं तो सबका मन बुद्धि वहां रह करके चित्रकूट के वातावरण को देख करके सबका मन जब स्वस्थ हो जाता है तब उसके बाद फिर चर्चाएं शुरू होती हैं, बातचीत शुरू होती है उसके बाद ये बात आती है तब काले करते हैं अब कहते हैं की चार दिन इस प्रकार एक बीत गए और यही भांति के मन यही विधि के माने इसके के माने ये रोज इसी प्रकार से सरयू में उसमें मंदाकिनी में स्नान करते हैं तीन तीन बार और फिर उसके भगवान श्री राम जी के पास बैठते हैं उनके दर्शन प्राप्त होते हैं आसपास बताते हैं कि चार दिन ये सब क्या करते रहे ये लोग वहाँ पर रह करके तो बताते हैं कि राम निरख नरनारी सुखारी मुख्य बात तो चार दिन ये है कि भगवान श्री राम जी के पास रहते हैं उनके सम्मुख रहते हैं और उनके दर्शन प्राप्त होते हैं भगवान श्री राम जी के और उनके दर्शन प्राप्त करके सुखी होते हैं तो सबको बता देते सभी नरनारी के माने स्त्री पुरुष जितने सब आए हैं भगवान श्री राम जी के सामने जाते हैं उनको प्रणाम करते हैं उनके पास भी कुछ देर बैठते हैं उनके दर्शन प्राप्त करके उसका आनंद प्राप्त करते हैं अब तो फिर इसमें पारमार्थिक संकेत ये है कि ये सब के सब भगवान श्री राम जी के निकट वास कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं मैंने कथा के अनुसार तो चित्रकूट है भगवान श्री राम जी है और उनके पास है ये बात कर रहे हैं परमात्मा की दृष्टि से ये जो है ये है परप्रम परमात्मा है भगवान राम और परमात्मा को उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उनकी भक्ति प्राप्त करके परमात्मा भाव में अपने हृदय में ही परमात्मा जहाँ बास उसका दर्शन करते हुए उसी भाव से भावित होकर वहाँ रह रहे हैं तो उसके आनंद का वर्णन करते हैं कहते हैं दो तो समाज असरुचि मणिमाही अब वो रहते हुए लोग बाघ्य वो अपने अपने मन में क्या सोचते हैं क्या चाहते है हर कोई व्यक्ति तुलसी तो जाति सबके मन की बात बताते हैं देखो उनके सबके मन में क्या विचार आ रहे हैं वो सोचते हैं की बिन श्री राम फिर फल नाही वे अपने मन में सोचते हैं कि अब हम लौट जाएं ऐसे करके और भगवान राम सीता जी यहीं रह जाएं तो ये कुछ अच्छा नहीं है अच्छा ये हो कि हमारे साथ वो चले अब दो बातें सोचते हैं या तो भगवान श्री राम जी हमारे साथ वापस चलने की स्वीकार कर लें और दूसरा विकल्प क्या हो सकता है कि भगवान राम अगर नहीं जाते तो भगवान राम जी के साथ में ही मन में हम भी चौदह वर्ष रहे माना तात्पर्य यह है कि भगवान का सान्निध्य न छूटे सदा ही उनके साथ ही रहें क्योंकि भगवान श्री राम जी आनंद के पुण्य हैं परमानंद स्वरूप में आनंद छोड़कर के कौन जाना चाहता है तो अब इस प्रकार में परमार्थ की दृष्टि से भी जो आध्यात्मिक स्थिति अवस्था है पूर्णावस्था है उसका भी दो स्थितियाँ है एक तो ये है कि वो अपने सतर्श जगत से अपना ध्यान हटा करके